वंदे गुरुपद्वंदम भक्तंदसमित श्रीचैतन प्रभु वंदे नीता नंदसहोदित श्रीनंद नंदन वंदेराधिकार चरणोदय गोपीजनो सयूत बिंदव मनोहर वंशाकपतरुवश्य पास विता पावेब वैष्णवभ्यो नमो नमक वाचा लंगुंगंघयत लंग गिरी ये पातम वंदे परमाधव बृंदावय तुलसीदे वै पिया वैकेश्वस भक्ति पदेवी पदे सत्व नमो नमः नारायण नमस्कृत नर चम देवी सरस्वती जो मुदीर संकेतनेथोपदेश गौरीयद प्रकाशने चा। गुभभक्ति भक्ति प्रमदाकोपर देय्यं सदा परीभवनमीष्टोहम तेथास्पदम शिव विरी सरण्यम भीतातितपाल दिपोथम वंदे महापुरशते चरण यद्लवनकम छटा विस्फुत किदर्शी पूर्ण अनुराग ससागर सारमती साराधि का मयि कदम कि श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु निदानंद सीआदाधर शिवासादी श्री गौरभक्त हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे, किष्ना, किष्ना, किष्ना, हरे। हरे राम हरे राम राम राम हरे आजान लंबित भुजौ कन का बदेतनकरो कमलायताक्ष विशाबर दिजबर जुगध बंदे जगत प्रिय करो करुणा उतारो हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम, राम नैवाभुर निजलाभपूर्ण मानम प्रभुर निजलाभपूर्ण मनम जनाद विदु याद जनो भगवते विदीतमान च आत्मने ने प्रतिमुखो मुख्य सिसिल वक्ति सिद्धांत सरस्वती को स्वयंपाध जी ने बताएं आप लोग विशेष करके भक्ति धारा का साथ अभक्ति बिनोद धारा का क्या पार्थक्य है ये समझने का कोशिश करो भक्ति बिनोद धारा का साथ अभक्ति विनोद धारा का क्या फरक है ये समझने का कोशिश करो इसको ही शिल सरस्वती ठाकुर जी ने बताएं वास्तव साधु संघ हो जाएगा काल बताया था शिल भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती पहुपा जी का ये बाणी स्रोत पंथा में आप भक्ति विनोद धारा को जोर जबस्त पकड़ के रखने का कोशिश करो कायम रखने का कोशिश करो श्री श्री भक्ति सिद्धांत और सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी ने शिवा संगन में जो संकीर्तन यज्ञों चैतन्य महाप्रभु ने आरंभ किया था शिवा संगन में संकीर्तन यज्ञों ये संकीर्तन यज्ञों में एक एक गौड़ी वैष्णव अपना जीवन को आत्माहुति प्रदान करे संकीर्तन यज्ञों में यही गौड़ी वैष्णव का गौड़ी मठ का एक एक संतों का महिमा है एक बार पत्रिका में आया था दो चीज आज बताने के लिए बताए हो आ समय भी नहीं है गौर पत्रिका में एक दफे छपाने के लिए एक भक्तराज कुछ लेखनी लिखे थे उसमें तीनादपी सुनिचिन तरपी सहिष्णु नामनिद कीर्तन्यो सदाहरी इतना लिखकर कर वो अपना जो लेखनी है लिखे थे इसमें सारे भक्तों लोग जाकर बहुपात का पास बोले इसको एडिट करना चाहिए वो तो है उसमें लिखा हुआ है तेनाद भी सुनिचे नो तो रिबो सही तो ये लिखा है तौर रोपी सही ये इसको महाराज काट के पूरा ठीक किया जाए पहुपा जी पहपा जी ने बताया नो इट्स ओके okay. ये तो ठीक बताया अच्छा ठीक बताया वो कैसे आज तक तो हम लोग ये जाना जे वृक्षों के ऊपर सहनशीलता किसी का नहीं होता लेकिन प्रभुपा जी ने साबित करके दिखा दिया वृक्ष के ऊपर भी सहनशीलता हो रहा होता है वैष्णवों में ऐसे आप लोग जानते हो भक्ति मनोज ठाकुर जी का जान कीर्तन में करते हो वृक्षो या का टी ना कि बोलो शुका मोहिले केनो मानी न पानी न मांगवाए जई जाता चाहे तारे दहे अपन धन घरमा विष्टि आनेर करे रख ये सब सुने हो सीशील सी वक्ति सिद्धांत सरस्वती गुस्सा बहुपात साबित कर दिए वैष्णवों का अंदर इससे भी ज्यादा सहनशीलता संभव और ये तीसरा श्लोक जो चैतन्य का ये अगर किसी का जिंदगी में नहीं आया तो वो कभी भी हरिनाम संकीर्तन नहीं कर सकता द ओनली क्वालिटी ये नहीं होने से किसी को संकीर्तन होना संभव नहीं सिलोभक्ति सिद्धांत सरस्वती बार बार कहते थे अ फ्लैटरिंग पर्सन एलिटी कैन नेवर बिकमीचिंग पर्सन एलिटी तुम प्रचार नहीं कर सकोगे तुम्हारा पैर में थोड़ा बहुत तेल लग जाए तुम बड़ा बड़ा विशेषण दे टाइटल दे दो। तुम्हारा विचार भी नहीं है तुम खोद विचार में प्रतिष्ठित नहीं हो जो प्रचार में तुम खोद प्रतिष्ठित नहीं हो विचार दूसरे को सामने पेश करना तो बेकार की बात है पहले तुमको जानकारी होनी चाहिए वट इज पोजीशन वट इज माई पोजिशन उसके बाद जो जो टाइटल देना है ना देना वो दो ये तो गौड़िया मठ का खिलाफ है जो भी है शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वाजी ने, ने बताए नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी को हरिनाम करने के लिए बाईस बाजारों में पिटाई किया गया एक बाजार में आपको पिटाई किया जाए आप आपका मौत हो जाएगा लेकिन हरिदास ठाकुर ने बताए जे देहो यदि जाए प्राण यदि जाए देहो हाई खंडो खंडो तथापि जवन में हम हरिनाम नहीं छोड़ेंगे बाईस बाजार में मरने का बाद भी हरिनाम नहीं छोड़े फिर जबन का जो नौकर भेज दिया उसको मारने के लिए तो उन्होंने बोला ठाकुर जी आप अगर हरिदास हरिदास अगर ना आप अगर, अगर आपका मौत नहीं हुआ तो हमारा फांसी का फंदा उधर है हरिदास ठाकुर जी ने बोला ठीक है आपका अगर हमारा लिए विपद है मुसीबत है तो अभी हम तो उनको लेके हरिदास ठाकुर को लेके गंगा में फेंक दिया था हरिदास ठाकुर का कहना था जब मार रहा था तो हरिदास ठाकुर ने कह रहा था जे हे ठाकुर ये लोग जो हमको जो कर रहा है मर रहा है कुछ भी कर रहा है इसका लिए ये लोगों का बिल्कुल अपराध ना लगे इन लोगों को रक्षा करना बचाना वृक्षो इसका बारे में भगवान श्री कृष्ण भी भगवान श्री कृष्ण भी भागवत में सुंदर बताया वो सब श्लोक भागवत से जब हो तब तो आप सुनोगे दोस्त लोग अपना जो ग्वार दोस्त है ग्वाल वाल को लेकर जाने के समय अहो ईशां जन्मो इत्यादि श्लोक का व्याख्या किया वृक्षों को देखा क्या बताया देखो इसका कितना अच्छा जन्म है देखो सुजन स्वयव जैसे सुजन व्यक्ति कुछ भी अत्याचार अपना ऊपर हो जाए किसी को माना नहीं करते वो भिक्षो को काटते हैं फिर वो भिक्षो माना नहीं करेंगे तुम हमको काट रहे हो फल लो फल लेने का अधिकार नहीं है फूल लेने का अधिकार नहीं है ये नहीं बोलते लेकिन वृक्षों का अंदर ये क्षमता नहीं है कि बोले जो हमको अत्याचार कर रहे इसको मंगल करो ये बोलने का उपाय नहीं लेकिन हरिदास ठाकुर से लेकर एक एक तमाम वैष्णवों का जिंदगी देखो हमारा पास टाइम नहीं है तो इन्होंने जो अत्याचार कर रहे हैं उसको भी मंगल कामना करे कि इसको हरि भक्ति हो जाए ठाकुर जी उसको मंगल करो परम मंगल इत्यादि बर्थना किए हैं हरिदास ठाकुर को आप लोग नामाचार जो हरिदास ठाकुर का नाम पे जानते हो नाम पे सुप्रतिष्ठित हैं हरिनाम अपरागित शब्द ब्रह्मों का बारे में चर्चा करने का समय ही नहीं मिलता और कैसे करे काल अगर समय मिले तो किया करने का कोशिश करे तो सीमा भागवत जी महापुराण में श्रील परीक्षित महाराज जी श्री सुखदेव गोस्वामी जी को जब अब आके वहां सुख सुखताल क्षेत्र में बैठ गए थे सात दिन का महलत है और आपका पास सात मिनट का सात फ्रैक्श सेकेंड का भी आपका पास टाइम नहीं है उनके पास सात दिन का सर्टिफिकेट मिला था सात दिन का, का अंदर जो करना है कर लो सात अंत, अंत में आपका शरीर छूट जाए और खट्टांग राजा का बात आपको जानते हो उसको काल मिला था भगवत चरण में आवेश भगवान का चिंतन भगवान का नाम का सहारा लेकर चलेगा वहां परीक्षित महाराज का प्रश्न था आज जो श्लोक देखे शुरू हुआ वो श्लोक व्याख्या करते जाए तो बहुत समय लगे कब करेंगे प्रपाद जी ने विशेष करके ये सब श्लोकों को ऊपर सुंदर व्याख्या करते थे जो भी है शेरा परीक्षित महाराज जी का प्रश्न था अथो परीक्षा संसिधि जोगिना परम गुरु पुरुष सेह यम मृियम सर्वथा अथो प्रसिदि जगिना परम गुरु पुरुष सेहकार मृियम सर्वथा अपरागित शब्द ब्रह्मों का सहारा लिए बिना आपका उद्धार नहीं है ये बात तो कह चुका अब बात यह है प्रभुपात जी बार बार सब कोई के सामने प्रार्थना करते थे आप मेरा ये जो अकित व सत्व प्रवचन इसने दुखी मत माने कभी कभी कोई लोग दुख मान जाता है बोला महाराज इतना तगड़ा बात दो थे बोले ये क्या है हमारा अंदर में वो जो स्पिरिचुअल फायर है इसका आउटब्रस्ट है इज नथिंग बट एन आउटब्रस्ट ऑफ द स्पिरिचुअल फायर इनसाइड मी इसमें क्रोध नहीं है इसमें आपका मंगल होगा सिला पोपाजी बोलते थे जो भी प्रवचन हम करते हैं इसके लिए हमको आप दाई मानो तो आप आपको अपराध होगा क्यों ये हम जो है गौरी मठ के जो एक एक मैसेंजर है पोपाजी ने बोले हमारा गौरिया मठ का एक एक जो प्रचारक है दे आर ऑल मोबाइल गौरिया मठ गौरिया जहां पहुंच जाए गौरिया मठ पहुंच जाए गौड़िया मठ का खिलाफ बात कर दे ये लोग का शर्म नहीं है जितना भी समझाओ जितना भी सिद्धांत तो बोल लो गुरुजी बोलते थे कुत्ता का लैज जितना भी आप घी देके सीधा करो वो टेहरा ही रहेगा उसको सीधा करने का कोशिश कर होगा नहीं जितना समझाओ वो वही बोलेगा क्या करो उसका पास तो है ही कुछ नहीं इसके अलावा तो पोपा ने बताए हम लोग जो गौड़िया मठ का एक, -एक जो प्रचारक हम ये जो डाकिया है पोस्टमैन और अपरागिक जगत से जो चिट्ठी आपके लिए भेज दिया अब गुरुवर्गो ने भगवान ने वो डाकिया जैसे आपके पास जाके चिठी को आपका पास में दे दे या आपका एड्रेस में ये आपका चिठी है आप ये चिठी को खोलकर आप देखो बहुत तगड़ा भयंकर कोई न्यूज है आप पिटाई करना शुरू करो जो पोस्टमैन को ये तो बुद्धिमानी का काम नहीं पोस्टमैन बोलेगा हमारा क्या दोष है महाराज आपका चिटिया आया आपका नाम हम दे दिया यही काम करने के लिए आई एम सिटिंग हो रही हमारा एगेंस्ट में आपको दुख होना नहीं चाहिए आप सब बच्चा हो मेरा मेरा सब अपना सब है इसमें गुरु हमारा गुरु भाई भी है दो एक हो सकता है लेकिन सब मेरा बच्चा है आपका अमंगल आपका लिए मेरा रोष हो ही नहीं सकता उूपा ने बताए हमारा गौड़िया मठ का एक एक मैसेजर वो डाकिया जैसा पोस्टमैन मैसेज आए हुए हैं आपका हाथ में दे दे वही हम करते आप अगर साबित कर सको हम जो मैसेज है अपराधी तो इसका बाहर कुछ हम बात बोल दिए तो हमको कुछ भी आप कर सको उसमें लिए मेरा कोई त्राज नहीं है परीक्षित महाराज का जो क्वेश्चन था अथो परीक्षा में संसिधिम नाम परम गुरुम पुरुष सेह सर्वथा जब आपको जानकारी है यू आर गोइंग टू ड्राई शॉर्टली कब मरोगी ये कोई सर्टिफिकेट है नहीं तो इसके लिए परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी परमंश राज का सामने प्रश्न पेश कर दिए और हमारा गुरुवर्ग ने बता दी इट्स एन इंटरनेशनल क्वेश्चन इट्स नॉट पर्सोनल क्वेश्चन ये इंटरनेशनल क्वेश्चन है तमाम दुनिया का तरफ से एक क्वेश्चन रखा गया ताकि तमाम दुनिया का बुद्धि सुधर जाए सुधर जाए इसलिए क्वेश्चन रखा गया कि हम जब मरणशील है हमको कौन सी ऐसा ऐसा पद्धति बजाओ बताओ भजन का जिसमें हमारा परम मंगल का रास्ता खोल जाए तो इसके लिए उत्तर परीक्षित महाराज जी को सुखदेव गोस्वामी जो दिए हैं इसको तो चर्चा करने के टाइम लगे फिर भी एक दो शब्दों में बोलकर छोड़ना ही चाहिए तो सुखदेव गोस्वामीजी ने उत्तर किए एक निवृत मना मैंड इट एतावृत्तम मिछतामकुतोभ जोगिनाप निर्णीत हरिर्नमानीतनम एकवृत्तम मिछतामकुतोभ जोगी नाम निप निर्णितम हरिर्ना कीतनम हरी भगवान का हरी का जो अनुकीर्तन है ये करने के लिए बताए ये उनकीर्तन आगे चलकर भागवत का जो अंतिम श्लोक है अठारह हजार नाम संकीर्तनम यशो सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख शमनम तंग नम हरिम परम भगवान का जितना सारे हरि नाम है गोस्वामी जियों ने व्याख्या किया है कृष्णश्यो जो भगवान का जो नाम जितना सारे नाम है उ, जितना सारे गुण लीला सब है भगवान का जो मुख्य नाम उनका कीर्तन के बारे में बताएं इनका जो विधान शास्त्र में अलग अलग विभिन्न जाएगा पुराण में दूसरा जगह मिला है इसमें महामंत्र जो आपका पास दिया गया तारक ब्रह्म महामंत्र जिसको ये कलिकाल में करने का आदेश दिया गया इसमें कोई कोई संप्रदाय ऐसे बोलते हैं महाराज हम लोग तो हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण इसको उल्टा गाते गौरिया वाले भले यह नहीं है एक गलत बात है ये बात नहीं वो लोग बोलते राम जी पहले जन्म हुआ और कृष्ण जी बाद में आए तो कृष्ण का नाम बाद में होना चाहिए लेकिन सिद्धांत यह नहीं जे सत्योता दापर ज्वली साइकिल ऑर्डर में चल रहा है ये अगर होता तो प्रहलाद महाराज किस लिए सत्य में कृष्ण का नाम बताए मोतीर न किसने पर तो सतो ये की बा ये सब क्यों बताए अर्थात ये लोगों का एक्जाम्सन जो है सब रॉन्ग है ये ठीक नहीं है और जो महामंत्रों आपका प्रिस्क्राइब किया गया विधान किया ये महामंत्रो आप गाते चलो इसमें क्या ताकत है शब्द ब्रह्म का धीरे धीरे हम अगर समय मिले तो चर्चा करें समय का तो टाइम ही नहीं दे तो क्या चर्चा करें हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम हरी बांछाकाल्प दुर्वश्य के पासिंदु भवच पतिता नंग पावन भ्य